अभी हम संत हृदय मदन गोपाल जी से अमृत भजन सुन रहे थे भजन जो मन को निष्पाप करते हैं भजन जो मुझको मेरी अंतर आत्मा से जोड़ देते हैं भजन जो मुझको मेरी राह दिखाते हैं गोविंद वेद की पावन गंगा में प्रवेश करें हम गंगा का जल जब ग्लेशियर से हिमकणों के रूप में चलता है तो वो अतिशय पवित्र होता है उसमें कोई मिलावट नहीं होती जब हम उस जल की जांच भी करते हैं तो वो शून्य के पास ही रहती है मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं होती लेकिन जब गंगा का जल नदियों के रूप में धरती के भीतर से चट्टानों के बीच से बहता हुआ आगे बढ़ता है वक्त के साथ उसके साथ मट्टी भी मिलती चली जाती है तो मिलावट बढ़ने लगती है यही बात धर्म के साथ भी जुड़ी हुई है आज जब हम वेद की धाराओं में आए हैं तो हमने आश्चर्यजनक रूप से पाया है कि वेद एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही ईश्वर की एक ही आत्मा की जो सब में व्याप्त है उसकी चर्चा करते हैं यहां ना सांप्रदायिकता है ना जात पात है न कोई लिंग भेद है प्राणी मात्र में एक नारायण का भाव है जब भी गंगा निर्मल है तो उसमें कोई मिलावट नहीं जात पात की बात समाज की बात यह समाजाचार्यों की देन है जो धर्म के अनुरूप ही समाज को व्यवस्थित करना चाहता लेकिन धर्म ने नहीं दिया इसे गंगा में तो कोई मिलावट नहीं थी जब ये हिम कण थे है ना जो वेद की ऋचा में हम बराबर पड़ रहे हैं यहां ना सांप्रदायिकता है ना जात पात है ना कोई वाह्य जगत की किसी औपचारिकता की कोई चर्चा है अंतर जगत की बात है सत्य जगत की बात है समाज अपने को सुव्यवस्थित करने के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं बनाता है और संप्रदाय बहुधा वाहि जगत के आडंबर को ही लेके चलते हैं वो गंगा का वो निर्मल हिम हिमकण हम तक नहीं ला पाते समय के अंतराल भी नदियों के जल को मैला करने लगते हैं पहले हम नदियों की पूजा करते थे गंगा तो गंगा ही रहती है चलती है हिमालय से और जाती है गंगा सागर तक कहलाती गंगा ही है लेकिन उस जल और इस जल में कितनी मिलावट हो चुकी है हम नहीं जानते जब हम टेस्ट करते हैं तभी हम जान पाते हैं तो उसी प्रकार धर्म रूपी गंगा का जो विशुद्ध रूप है वो हिमकणों जैसा ही निर्मल है लेकिन जब समय के अंतराल विदेशी धर्मों के प्रभाव सांप्रदायिक सोच का आरूढ़ होना सामाजिक कुरीतियों और व्यवस्थाओं की जोड़ तोड़ का सारा का सारे वो सारे नाले धीरे धीरे इस धर्म की गंगा में खुलते रहते हैं और जैसे गंगा गंगा कहलाती है हम इन सबको धर्म मान लेते हैं लेकिन क्या यह धर्म है वेद ने कहा नहीं ये तुम्हारी औपचारिकताएं ये तुम्हारी व्यवस्थाएं इसका धर्म से ले धर्म तो उत्पत्ति के क्षण से सृष्टि के क्षण से जुड़ा हुआ है आए खोले आज की रिचा क्या कह रहे हैं जो आप लोगों ने नोट की है हा कहा इंद्राहन प्रथम जामही नामान, माही नाम जामह ही प्रोतमाया आत सूर्य जनयन दियाम उषास ऊषा समीत ना शत्रु न किला विध यह आज की ऋचा है हमने पूर्व की ऋचाओं में जाना किस धरती पर ना तो कोई जीवन था और ना कोई जीवन की कल्पना थी ये एक दहकता हुआ अंगारों से भरा ये ग्रह था जैसे कि सभी ग्रह होते हैं फिर इस पर महाराज के अभियानों गंगा अवतरण हुआ और उसके बाद फिर ऋचाओं में उन्होंने बताया वृषाए माणो अव्रणित और तब जीवन और उत्पत्ति के हित में निषेधित बीजों के द्वारा जो अग्नि बाणों के द्वारा लाए गए और जो बादलों पर बरसाए गए और फिर जो बादलों के साथ वो बीज बरसे और उनसे वनस्पतियों की सृष्टि हुई और उसी के साथ जो अंडज उत्पत्ति है वो भी हुई उसमें कद्रू की संतानें हैं जो नागों की माता कद्रू हैं उन उनके निषेध अंडों को भी उसी प्रकार यहाँ लाया गया जिससे विशालकाय सरी सृपों की नागों की और धरती पर रेंगने वाले तथा धरती पर दौड़ने वाले महाकाय जीवधारियों की भी उत्पत्ति हुई ये हमने जाना कि ऐसा नहीं है कि जीवन को सीधा स्थानांतरित किया जा सके और जैसा कि पूर्व में भी है ऋषियों ने हमें बताया कि शरीर की माया में कोई में ही जरूरत होती है क्षीर सागर में शरीर का माया में क्षीर सागर में शरीर का कोई प्रयोग नहीं होता तो इसलिए क्षीर सागर से एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यदि हम सदैव अवतरण कराते हैं उतारते हैं तो वे शरीर निष्क्रिय हो जाते हैं और दूसरी बात जो अभी हमने पूर्व की ऋचाओं में वेद से जानी वो ये है कि शरीर पृथ्वी पर वातावरण के अनुरूप ही बनता है और जल भी जल एसेंशियली एस टू हर प्लेनेट पे रहे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मालिकुलर फॉर्मेशन में रहे ऐसा संभव नहीं है जल की उत्पत्ति एक क्षीर सागर में होती है और जब ये उतरते हैं तो इनमें कोई मिलावट नहीं होती ये हिमकणों से पवित्र होते हैं फिर धीरे धीरे जब ये धरती के या किसी भी ग्रह के वातावरण में आते हैं तो वहाँ जो प्रधान वायुमंडल होता है उसके प्रभाव और छाप को लेकर यथाढ़लते चले जाते हैं तो इसलिए किसी इस ग्रह पर भले हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से का मिक्सचर पानी में मिलता है ज़रूरी नहीं कि मंगल ग्रह पर अथवा अन्य किसी ग्रह पर हमें यही समीकरण देखने को मिले तो जब वहां जैसी व्यवस्था होगी जल उसी को वातावरण को अपने रूप में लेता हुआ जल का जो फॉर्मुलेशन है वो यथा बनती चली जाएगी लेकिन जल पृथ्वी पर नहीं बनाया जाएगा उसे क्षीर सागर में ही बनना होगा। इसीलिए आज भी हम पानी नहीं बना पाए हम पानी को जब स्प्लिट करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल तो जाता है लेकिन यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ के पानी बनाना चाहें तो हम नहीं बना पाते हैं कहीं कुछ है जो छूटा हुआ है और उसी की तरफ वेद ने यहां इशारा किया है कि जल स्पेस में ही बनता है तो आज कह रहे हैं यत इंद्रहा प्रथम और यत माने जिस भांति ब्रह्म ज्वालाओं ने सर्वप्रथम जो उत्पत्ति को धारण किया इस धरती के ऊपर उसकी हाँ यज्ञ के नाम को धारण किया मायना मायाओं में जब शरीर बनाए अमीना हाँ प्रोत माया लेकिन मायाओं से लिप्त होने के कारण वे शरीर वे बड़े बड़े विशाल काय जीव व रूप वो, रू, वो नष्ट होते चले गए और मायाओं ने उनको तोड़ना शुरू कर दिया उनी से उन्हीं की टूटन को उनके विसर्जित हो गए शरीरों को आत आत्म ज्वालाओं में आत्मा रूपी सूर्य ने पुनः यज्ञों के द्वारा जैनयन जयने और उनको यज्ञों के द्वारा हाँ, आत्म यज्ञों के द्वारा पुनः पुनः नेश प्रभाव सा नए ऊषा काल सा के समान उनको उत्पन्न किया तादीत नहा जो टुकड़ों में बट गए थे जिनको मायाओं ने काट डाला था शत्रुम और जो न किला और जो देह से रहित हो गए थे जो भस्मी के कणों में दुर्गंध में भटकने लगे थे से और विर फिर फिर नई सृष्टि में उत्पन्न करना शुरू किया और इस प्रकार धरती पर जीवन आया ये हमारी कहानी है आज भी जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अमर नहीं रहता वो अमर रह सकता है वो मरता नहीं है लेकिन उसके शरीर को मायाओं के साथ संघर्ष करते हुए निरंतर छिन्न भिन्न होना पड़ता है तो कहते हैं अब बच्चा था जवान था अब बूढ़ा हो रहा है उसका शरीर अब नष्ट हो रहा है अब फिर वो मर जाता है वो क्यों मरा सोनली बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी ग्रेविटीज एंड द डिफरेंट ग्रेविटीज जो यहां प्रभाव रखती हैं इस प्लेनेट पर यदि ग्रहों का प्रभाव और मायाओं के प्रभाव का संतुलन बदल दिया जाए तो शरीर का भार और उसकी आयु सीमा घटाई या बढ़ाई जा सकती है जैसे एक व्यक्ति का इस पृथ्वी पर जो वजन है मान लीजिए साठ किलो है चंद्रमा पर वो 10 किलो रह जाएगा क्योंकि वहां ग्रेविटी 1 सिक्स है और क्षीर सागर में अर्थात स्पेस में ग्रेविटी फ्री जोन में माया रहित क्षेत्र में आते ही उसके शरीर का वजन शून्य हो जाएगा भार हो जाएगा और उसी अवस्था में उसकी आयु भी बढ़ती चली जाएगी तो यहां हारी मायाओं के प्रभाव में जो वो विशाल काये जीव आए बहुतों के तो अंडे भी नहीं फूटे और वो उसी प्रकार जमते चले गए और बहुतों के ने जो देह रूप धारण किया वो भी समय के साथ उनके शरीर मायाओं के प्रभाव से नष्ट होने लगे और इस प्रकार मायाओं का गुणात्मक अध्ययन करने के बाद ही शरीर की कल्पनाओं को कि कैसा शरीर पृथ्वी पर चाहिए उसे साकार किया जा सका और उसी के अनुरूप फिर नए जीवधारियों की उत्पत्ति की गई ये वेद कह रहा है जो अक्सर आप सुनते हैं या उनके सीरियल में देखा करते हैं कि वो डायनासोर आए और ये सब आए उसकी चर्चा यहाँ भी है लेकिन यहाँ ज्यादा व्याख्या के साथ है और बहुत ही सुस्पष्ट है वहाँ तो खाली सब नहीं आज फिर विज्ञान को वेद की ओर लौटना पड़ता है उनका कहना है कि जीवन को जितनी बार हम उतारते रहे नए नए रूप दे करके भी उनके शरीर बनाने के भी प्रयास किए वे नष्ट होते चले गए और इसकी चर्चा महाभारत महाकाव्य में और बहुत से पुराणों में आई है कि उसमें नाना प्रकार के जैसे यक्ष के एक रूप बनाया गया जो आवागमन को प्राप्त था लेकिन वे भी नहीं चले और उसके बाद धीरे धीरे यक्ष गंधर्व नर तमाम तरह के जो रूप बनाए गए उससे पृथ्वी की माया से में जीवन को स्थापित नहीं किया जा सका तो फिर अंतोगत्वा ये शरीर बनाए गए और इन शरीरों को दोबारा न बनाना पड़े अर्थात ये शरीर स्वयं शरीरों को बनाए तो उसके लिए आत्म यज्ञ की कल्पनाओं को उनकी देह में साकार किया गया ये इस ऋचा में कह रहे हैं कि अब शरीर ही शरीर बनाए हू तो उसको यहां कह रहे हैं ना आत सूर्य जनयन ध्यान उषासम तादीत न शत्रु न किला विवत्व से क्या बार बार शरीरों को ऊपर से ही लाना पड़े क्षीर्ष माया रहित क्षेत्र से उसके बाद अब इस धारणा को साकार किया गया कि शरीर में ही शरीर में ही माया से लड़ने की संघर्ष करने की ताकत को लाया जाए और वो यज्ञ की स्थापना सब पूर्ण जीवधारियों के पेड़ों के शरीर में की जाए कि वो अपने जैसे रूप स्वतः प्रकट कर सके और इस प्रकार परंपराओं को जीवन की जीवंत रखा जा सके और वो आज भी है वही चिता की राख भस्मी पानी का संग करती है पहले तीन ऋषि हमें विस्तार से बढ़ा चुके हैं कि उसी से वही सड़ी हुई दुर्गंध तन की मैल चिता की भस्मी खाद बनती है और उन पेड़ों के गर्भ में जब आत्म यज्ञ, आत्मा ब्रह्म यज्ञों के द्वारा उन्हीं भस्मियों को फिर से जीवंत शरीरों में फलों में वनस्पतियों में पावन फूलों में रूप रंग और सुगंध में लौटाते हैं पतन पावन होता है और इस प्रकार ये धर्म पतित पावन हो जाता है उन्हीं वनस्पतियों को उन्हीं अन्न जब जीवधारी खाते हैं तो ऐसे ही आत्म यज्ञ के द्वारा जो हमने उन सब के शरीर में प्रज्वलित किए हुए हैं उन्हीं में यज्ञ होकर रक्त मांस के कणों में लौटते वो उनकी जीवन को लंबा करते हैं उन्हें एक लंबी आयु भी प्रदान करते हैं और उसी अन्न से उन्हें संतति से वरद भी करते हैं तो इस प्रकार धीरे धीरे जब ये जीवन उतारा गया तो नाना प्रकार के पशुओं को जब यहाँ लाकर बसाया गया हाँ जो जीवधारी जिनकी ज़रूरत थी वनस्पतियों को उगाया गया उसके बाद मानव को जब धरती पर लाने की बात आई तो फिर हमारे सामने वही समस्या आई तब हमने सबसे पहले गऊ के द्वारा निषेधित बीजों से मानव की उत्पत्ति की इस धरती पर इसीलिए आज भी गाय को हम माता कहते हैं और उसमें तैतीस करोड़ देवता वास करते हैं यह हम सबका भाव रहता है क्योंकि माता का गर्भ और गाय गौ का गाय का गर्भ एक ही समान होता है और इस प्रकार धरती पर जो मानव सृष्टि हुई उसमें अधिकतर जीवों की उत्पत्ति अब यह कहना कि वो क्रिश्चियन है वो मुस्लिम है वेद कहता है हमने न यहां धरती पर कभी क्रिश्चियन उतारे हैं न मुस्लिम उतारे हैं न हिंदू उतारे हैं ये सब वेद नहीं जानता उन्होंने तो भारत नाम एक जाति को धरती पर उतारा है जो आज भी हम संकल्प में कहते हैं अष्टावश में युगे कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे और इस प्रकार मानवों की को यहाँ धरती पर प्रकट किया गया और इस धरती को जो जलता हुआ दहकता हुआ गोला थे उसे जल के द्वारा वनस्पतियों के द्वारा शांत और शीतल बनाया गया और फिर जीवन की कल्पनाओं को साकार किया गया तो वो जो यज्ञ तुम्हारे भीतर है वही आत्मा है और वही उत्पत्ति दाता है आए ब्रह्मसूत्र में भी क्या कह रहे हैं अब ब्रह्म सूत्रों में बहुत से भाष्यकारों ने अन्यत्र प्रकार से व्याख्या की है हम उनसे भी कोई विरोध नहीं रखते हैं लेकिन जो सीधे शब्दार्थ हैं हम उन्हीं को ले चल रहे हैं कह रहे हैं भूम समात भूम संप्रसादात्देशाथ संधि विचित कर दिया हमने सूत्र भू माने उत्पत्ति माँ माने नहीं जो उत्पन्न नहीं होता है जो अजन्मा है जो नित्य है वो आत्मा ही समप्रसादात् समभाव से सबकी देह में यज्ञ के रूप में व्याप्त है आदि ऐसा ही उपदेश संपूर्ण वेदाधिक में और सभी ग्रंथों में आदिकाल के जितने प्राचीन ग्रंथ हैं हुआ है कि आत्मा ही सृष्टि का दाता है आत्मा ही यज्ञ है आत्मा ही यज्ञों के द्वारा जीव को आयु शक्ति बल देह बल मनोबल सभी प्रकार के बल से तथा उत्पत्ति से वरद करता है आत्मा ही जीव आत्मा को सामर्थ्य देता है आत्मा ही संपूर्ण सामर्थ्यों का दाता प्रदाता है ये कहना कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है वो इस लोक में है उस लोक में है तो ब्रह्मसूत्र कह रहे हैं ऐसा नहीं है हमने हर जीव को उसका सृष्टा उसी के साथ दिया है उसके लिए उसे कहीं नहीं जाना तेरा मोक्ष दाता तेरे में बैठा है और इसी का नाम सनातन धर्म है संप्रदाय मंदिरों और मठों की बात करते हैं लेकिन धर्म जब भी मंदिर बनाता है वो तुम्हारे ही रूप को मंदिर के रूप में डालता है यथा पलथी के जैसा चबूतरा धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद देखो मंदिर बन रहा जुड़े सा कलश आत्मा जैसी मूर्ति और जीवात्मा जैसा पुजारी वो मंदिर को भी तुमसे अलग नहीं करता जो धर्म है लेकिन जो भेदभाव करता है वो समाज है वही संप्रदाय है तो इनके धर्म में ऐसा ही भेद है जब हम गुलाम बने तो दोनों ही संस्कृतियों को सातवें आसमान तक झांकने की आदत थी उनका सातवां आसमान था उनका सेवेंथ हेवन था धीरे धीरे हम लोग भी सप्त तो लोग भागने लग गए और हम भूल गए कि मेरा दाता प्रदाता मेरा अंतर है और हजार आंख से वो बैठ कर देखता है मुझको दुनिया से गुना भले छिप जाएंगे मेरे जो भीतर बैठ के देख रहा है जिससे कोई पर्दा भी नहीं हो सकता क्योंकि कमीज साड़ी ब्लाउज पैंट यह बाहर तो ढक सकते हैं भीतर तो नहीं जा सकते और वो भीतर से देखता है मुझे मैं उससे कैसे छिपाऊंगा वो मेरा न्याय भी है मेरा न्यायाधीश भी है वो मेरा प्यार भी है मेरा सर्वस्व है वो वो राह भी है और मंजिल भी सब कुछ तो है वो मेरा और उसे भीतर न ढूंढकर मेरा बाहर बाहर एक सांप्रदायिक सोच बनके भटकना कोई धर्म नहीं हो सकता मैंने देखा था कुछ लोगों को कि पेड़ था जो कांटे गिराता था तो लोगों को गड़ते थे तो उन्होंने कहा चलो आज पेड़ को काट दें तो वो उसकी परछाइयों पर कुल्हाड़े चला रहे या परछाइयों को काटने से पेड़ गिर जाता है बोलो और क्या वाह्य जगत की परछाइयों में भागकर तुम अंतर जगत का सत्यपालोगे तो कह रहे भूम संप्रसादात अद्य उपदेशात ऐसा ही उपदेश हुआ है मुझको बनाने वाला मुझको निखारने वाला मुझे रूप देने वाला मैं उसे राम कहूं अथवा कृष्ण कहूं वो मेरे अंतर में व्याप्त है और इसी को हमने भगवान राम की कथा में बहुत विस्तार से लिया और ये उस युग की बात है कि जीवन के स्थानांतरित होने के लाखों वर्ष बाद तपूर्व आज से कोई काफी लाख साल पहले इस धरती पर भयंकर उल्कापात हुए और उसी के साथ ही जीवन और ये प्लेनेट इन सब के रूप बदलते चले गए ग्लेशियर पिघल गए जो मैदान थे वो कई कई मील नीचे सागर में जाकर के जल में डूब गए और जो पर्वत की चोटियां थी वो टूट टूट कर बहने लगे और इस प्रकार एक प्लेट से बना यह ग्रह द्वीपों में महाद्वीपों में प्रायद्वीपों में यह बदलता चला गया इसके टुकड़े-टुकड़े होते गए, और आज भी आपका देश संपूर्ण भारत एक तैरती हुई नाव की भांति है हम सब एक नाव में बैठे हैं जो अभी भी तैर रही है और केवल एक खूंटी भरी हिमालय पर टिकी हुई है अब इसे खाली हम मनु की नाव कहें और आपको लगे कि हम गप मार रहे हैं नहीं सारा विश्व सारा विज्ञान भी अब यही कह रहा है वो लौट आए हैं और अब हमें भी लौटना चाहिए इस सत्य को स्वीकारते हुए और इस प्रकार जब ये द्वीप विखंडित हो गए टूट गए तो आज से छ और सात हजार वर्ष पूर्व की बात है इसी अयोध्या में सारे ऋषि इकट्ठा हुए और स्वयं द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण भी पधारे यहाँ पर भगवान वेद अभ्यास थे और सारे ऋषि थे जिनके हम वेद पढ़ रहे हैं और यहाँ सबने गुरुकुल शिक्षा को एक बार फिर से मनुष्य तक लाने के लिए अतीत के इतिहास को लीला काव्यों में ढालकर बच्चों को उनका स्वरूप पढ़ाने की चर्चा हुई और उसी को फिर सभी ऋषियों ने मिलकर निरूपित किया इस प्रकार साढ़े उन्नीस से बीस लाख साल पुरानी श्री राम की कथा आज से केवल सात हजार वर्ष पूर्व लीला काव्य में ढाली गई और यहाँ इतिहास को आध्यात्मिक रूप देकर हमने छात्रों को उनके स्वरूप पढ़ाए इतिहास की अमरता को भी यथा न बिगाड़ते हुए और इस प्रकार इतिहास का वो लोकनायक भगवान श्री रामचंद्र घटघटवासी राम बने दस इंद्रियों को रखने वाले नकेलने वाली मन दशरथ बना और दसों इंद्रियों को दस मुँह बना बाहर ही भागने वाला मन दशानन रावण बना और फिर हमने ये कथा विस्तार से सुनी जैसे गुरुकुल में पढ़ाते थे और उसके कुछ ही साल उपरांत कौन जानता था कि हमें इस कथा को के साथ एक नया लीला काव्य भी जोड़ना पड़ेगा जब व्यास को पता चला कि देविका के तट पर तप करते हुए श्री कृष्ण नहीं रहे तो वो दौड़े हुए वहां पर आए जहां बलराम जिन्होंने स्वयं सारे क्रिया कर्म किए थे मौन बैठे थे वेद व्यास यहां आकर बहुत रोए और उन्होंने कहा कि वासुदेव आप चले गए आपने सारी धरती को निखारा आपने मनुष्य के मनुष्य होने के कारण बताए वसुदेव आप चले गए हो हम आपको जाने नहीं देंगे हम आपको भी लीला नायक बनाकर हर मन की चाहत बनाएंगे और इस प्रकार ये इतिहास जो छह से सात हजार वर्ष पूर्व का श्री कृष्ण का है इसे भी हमने लीला काव्य में अध्यात्म में डाला बच्चों को वेद का और उनका अपना ज्ञान करवाने के लिए ये जो बिल्कुल नग्न सत्य है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं बाण लीला बाण से कहानी शुरू हुई भगवान श्री राम की और बाण पर जाकर समापन हुई लीला श्री कृष्ण की बाण से बाण तक इन कथाओं को हमने आत्मा को ही कृष्ण और राम का नाम देकर रूप देकर आप ही के अंतर आत्मा को गाया है इतिहास की अमरता को यथा रखते हुए इसलिए किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि कोई कहता है ये इतिहास नहीं है कोई कहता है ये खाली अध्यात्म है नहीं इतिहास को उदाहरणार्थ लेते हुए हमने इन कथाओं को आध्यात्मिक रूप में प्रकट किया जिससे बालक अपने आप को पढ़ पाए स्वयं को जान पाए क्योंकि दुनिया को जानना कोई बड़ी बात नहीं है जिसने स्वयं को नहीं जाना उससे बड़ा अपड़ और गंवार इस धरती पर दूसरा और कौन हो सकता है तो मैं कौन हूं कहाँ से आया क्यों मर जाता हूं मेरे जीवन के मार्ग क्या है इन सब को पढ़ाने के लिए ही हमने श्री राम कृष्ण को और नाना पुराणों में नाना कथाओं को लीला के हित में ही प्रकट किया है उनकी ऐतिहासिकता को बिना छेड़े हुए लेकिन ऐतिहासिकता मात्र उदाहरणार्थ है उद्देश्य नहीं है हमारी कथा का इसे भी हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लेना चाहिए संप्रदायों ने उसकी एक नई खिचड़ी बना डाली जो न अंतर की कथा रही न बाहर का इतिहास ही रहा यह कुछ वर्ष पहले आज से कोई चार दशक लगभग पहले अवध में गए थे अयोध्या में हम लोग सरियों में नहा रहे थे हमारे साथ बहुत से लोग थे हमारे मित्र थे एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी थे और गवर्नमेंट में बहुत से कार्यरत लोग थे वो लोग सभी लोग थे और उनमें हमारे दुबे जी तो वहीं के रहने वाले थे मई जून की गर्मी थी चिलचिलाती थूप तो जब हम नहाने उतरे तो उन्होंने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर वो जहाँ श्री राम सरयू समाये थे उन्होंने आत्महत्या की थी तो हमने कहा दुबे जी आत्महत्या तो नहीं की होगी लगता है आप उन कथाओं को समझ नहीं पाए अथवा संप्रदायों ने उनको नए रूप दे डाले तो कल सब लोग तो यही कहते हैं तो हमने कहा सरयू से पूछ लेते हैं वही बताएंगे और थोड़ी ही देर में सारे दृश्य बदलने लगे एकदम सर्दी आ गई पानी बरसने लगा और बादलों में सीढ़ियां सी बनती चली गईं पानी उछलने लगा जैसे सागर बन गया हो तो सभी लोग भागे कहने लगे स्वामी जी आप भी चलो अरे हमने कहा ठहरो शायद जाते हुए भी दिख जाए लेकिन वो नहीं माने सबने घसीट लिया तो हम भी बाहर आ गए और सारा दृश्य लोप हो गया पंडे थरथर थर कांप रहे थे पानी भी बरसा था कपड़े भी सूखे थे और जैसे ही हम बाहर निकल के ऊपर आए फिर पसीने पसीने हो रहे थे गर्मी यथावत थी तो सबने कहा कि वो कहानी सुना हमने कहा फिर कभी आएंगे और फिर ये राम कथा जो आपको सुनाई है ये गुप्तार घाट में हम लोग एक दिन और एक रात उस मौन में जाकर बसे थे और एक बार फिर हमने इस कथा को यथावत जो गुरुकुल में पढ़ाते थे तब सुनाया था उसी का संक्षेप सरयू के तट किताब में है और दोबारा आपके सामने ये कथा रखी है ये कहानी आप ही की है हम सबकी कहानी है जब मन दशरथ है तो तनावध है और जब दस इंद्रियां दस मुंह बन गई मैं अपने से दूर भाग रहा हूं तथा कथित मैं और मेरों के लिए तो मैं ही दशानंद रावण हूं दस इंद्रियां दस मुंह बनी है और मेरा शरीर विषयों की लंका बन के रह गया है ये अमृत कथाएं जो छात्र सुना करते थे ये वही कथाएं लेकिन समय के अंतरालों के साथ मर्यादा कथा तक को मोड़ डाला तोड़ डाला और समय के अंतरालों में क्योंकि भोजपत्र आए नहीं थे तपस्वी ऋषि आरंभ में मार दिए गए सब जला दिए गए और जो साहित्य ताम्र रजत और स्वर्ण पत्रकों पर था उसे विदेशियों ने गला के धातुओं में बदल लिया उनके लिए कीमती सामान हो गया वो और यूं जो संपूर्ण एक महान संस्कृति थी जो धरती की नहीं बाहर से आई थी मनुष्य के साथ ही वो भी रोगी हो गई कैसे कहूं कि दम तोड़ गई? इसीलिए आप सब लोग भटकते चले गए ईश्वर की राह में गाते तो आप रहे सीए राम मैं सब जग जाने लेकिन आपने कहा ये मेरा घर ये मेरे बच्चे ये मेरा परिवार वो पढ़ाए वो फलानी जात वो ढिकानी जात आपका सीए राम में सब जग जाने कहीं नहीं टिका आप झूठ बोलते रहे क्यों क्योंकि आप गुरुकुल से पढ़ा के लाए नहीं गए थे ये यज्ञ पवित्र के साथ गुरुकुल से मैं हम पढ़ा के लाते थे कि जीवन का उद्देश्य है तीन तागों का जनेऊ और जिसे पहले ऋषि में हमें विस्तार से हमने पढ़ा कि पहला जनेऊ का तागा है यज्ञ उपबीत का कि मेरा शरीर भस्मी से अन्न तक पहुंचा कैसे तो इन पेड़ों को मंदिर मानूंगा और इनसे सृष्टि और उत्पत्ति के रहस्य खोजूंगा उन्हें पाने का प्रयास करूंगा दूसरा सूत्र है इन्हीं वनस्पतियों से जो माता पिता रूपी दो बर्तनों में ये यज्ञ हुई ये वनस्पतियां तो कैसे वो रक्त मांस के कणों में बदल शिशु का रूप मिला उसे अन्न को ही और मैं यूं प्रकट हुआ और तीसरा तागा है जनेऊ का कि मेरा अंतर आत्मा आज भी बन के शबरी का राम मेरे जूठे भोजन को रक्त में बदलता है तभी मुझे अगली सांस जीवन की अगली धड़कन और अगला क्षण मिलता है तो इस शरीर को मैं उस यज्ञ के लिए ही प्रयोग करूंगा। यज्ञ से हटकर मैं इसे मैला नहीं करूंगा क्योंकि ये तो आत्मा की धरोहर है आत्मा ही बना रहा है इसे और उसे धनुषाकार पहनता पहनाता था मैं बच्चे को कि जीवन एक महासमर है एक युद्ध है तुम सोचते हो कि तुम पेट भरने के लिए पैदा हुए हो तो तुम पशु से भी तो निकृष्ट हो गए हो क्या पेट भरना ही मानव की योनि है हाय पैसा हाय रोटी इतनी दयनीय अवस्था तो दशानन रावण की भी नहीं थी जो आज आपकी है और पैसे पे ही नाता है रिश्ता है मेरा तेरा है मन के प्यार हैं मिठास है और भौतिकताओं पर ही हम उजड़ते और बर्बाद हो जाते हैं यह कोई जिंदगी नहीं है भगवान राम की कथा में और वेद में हम यहां तक पहुंच चुके हैं एक एक ऋषि एक एक ऋचा करके पढ़ के आते हुए उन्होंने मनुष्य को ईश्वर की विभूति इस सृष्टि की सबसे महानतम कृति बताया है और यह कृति खाली पेट की रोटी के लिए मर रही जा रही है सोचो कि तुमने हर सांस परमेश्वर का भी कितना अपमान किया है और फिर मट्टी से अन्न वही ला रहा तुम नहीं ला सकते पेट ही भर लेते हो ना और अन्न को रथ में वही ढाल रहा तुम नहीं ढाल सकते जहां कोरे निमित हो अपनी निमित भूमिका में पेट की भूख भर रह गए हो इंसान नहीं रहे हो और जबकि गुरुकुल में मैं आपको इस सृष्टि के अनुरूप जीना सृष्टि के ज्ञान विज्ञान को पाकर जो दो रास्ते जो मैंने यज्ञोपवीत के साथ दिए एक जो सकाम मार्ग है जिसका पित्र है उचिता की राह है और दूसरा जो शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है आत्म अग्नियों में ही ज्योतिर्मय रूप लेकर पुनः क्षीर सागर में अनंत की यात्रा पर चल देना आप सोचते हो कि आप एक स्थायी मकान बना लो एक परमानेंट इनकम का जरिया हो जाए तो वक्त हंसता है आप पर इस यहां पर ऐसा कौन है क्या है जो चल नहीं रहा क्या है यह आश्रम यह भी चल रहा है दीवार हर दीवार चल रही है क्योंकि जब पृथ्वी ही यात्री है सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो उसमें एक आश्रम कहां से स्थिर हो जाएगा एक घर कहां से टिका रह पाएगा गति का नाम ही जीवन है यहां कोई ऐसी चीज नहीं है जो चल नहीं रही मुसाफिर हैं यारो आज यहां हैं कल यहां से गुजर जाएंगे यहां कुछ भी स्थिर नहीं है सब कुछ अस्थिर है तुम ये कहो कि तुम तुम इस स्थाई हो तुम भी नहीं हो तुम्हारा शरीर का एक एक कोश रक्त का एक एक कण परिक्रमा कर रहा है रक्त घूमेगा नहीं तो मर जाओगे गर्भ में शिशु भी परिक्रमा कर रहा है घूमेगा नहीं तो मर जाएगा सांसें भी घूमती हैं नहीं तो मौत हो जाएगी धड़कनों को भी निरंतर घूमते रहना होगा नहीं तो राम राम सत्य हो जाएगी क्या है जो मान नहीं है क्योंकि गति का ही दूसरा नाम जीवन है गति ही ईश्वर का नाम है पृथ्वी जब स्वयं परिक्रमा कर रही है सूरज की तो धरती पर स्थिर क्या है और सूरज भी सभी ग्रहों से अपनी परिक्रमा कराता सबके साथ देवलोक की परिक्रमा कर रहा है जो अमेर में पढ़ के आए हैं और उसी परिक्रमा के पथ के जब चार ऐसे किए तो कहा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो यह सब कुछ गतिमा है और जब भी गति रुकती है मौत हो जाती है सांसों की गति रुकी कहने लगे गया रक्त लगा घूमना रुका तो मर गए तो और तुम स्थाई होना चाहते हो स्थाई तो गति से हीन होना है और गति से हीन होने का अर्थ मर जाना है इसलिए जब धरती पर हमने मनुष्य को उतारा वेद कहते हैं तो उसके साथ चारों वेदों ने कहा हम आए ये ब्रह्म ज्ञान आए ये गुरुकुल और गुरुकुल की विद्याएं और शिक्षाएं आई ये गुरुकुल का जनेऊ था और आधुनिक का जनेयु है जो वर्तमान शिक्षा का है उसमें ये सब नहीं है गुलामी में हम आपको वेद नहीं पढ़ा पाए हाँ आजाद हुए तो सेकुलरिज्म के नाम पर भी हम आपको वेद नहीं पढ़ा पाए कुरान आपको पढ़नी पड़ेगी बाइबिल भी सेकुलरिज्म और इसलिए ये गुरुकुल की शिक्षा जिसमें मैं छात्र को उसका स्वरूप सृष्टि और उत्पत्ति के सारे क्षण पढ़ाता हूं वो वो विज्ञान जिसे आज भी सारे विश्व के आधुनिक वैज्ञानिक टटोल रहे हैं मैं बालक को ग्यारहवें साल की उम्र में उसे गुरुकुल में पढ़ा रहा हूं जहां फिर फिर वो घूम भटक कर लौट के वहीं आ रहे हैं मैं उसको सीधा सपाट वहां से नॉलेज दे रहा हूं वो शिक्षा आधुनिक शिक्षा में नहीं है यह नया जनेऊ है अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस मेरे बेटे डिग्री ला दे और नौकरी पकड़ा क्या तुम में कोई इंसान फिर बाकी रह गया आज जो अपने को नहीं जानता जो सृष्टि के नियमन नहीं जानता वो कौन है कहां से और कैसे आया है वो सत्य को नहीं जानता तो फिर वो जीवन में उसका वो क्यों आया है पेट भरने के लिए तो पेट भरना तो छोड़ उसे अन्न बनाना नहीं आता उसे अन्न पचाना नहीं आता आत्मा ही अन्न को रक्त के कणों में ज्योतियों में लौटाकर उसे जीवन से और संतति से वरद करता है तो वो मुझे बता दे कि वो क्यों आया वो क्यों मानता है कि वो मनुष्य है और सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है इसी को हम हमने श्री राम कथा के साथ पूर्व के ऋषियों को लिया है और यहाँ से हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को अर्थात सभी ग्रंथों को एक साथ लेंगे और लेकर के चलेंगे और जो जो ग्रंथ आप बताते जाएंगे उनको भी हम लेते चलेंगे ब्रह्मसूत्र के साथ कृष्ण की कथा का आरंभ हम महाभारत महाकाव्य से ही और फिर श्रीमद भागवत पुराण से हरि वंश पुराण से सभी को मिला जुला के है उन कथाओं के रूप में लेते हैं जिसमें कि आप अपने को पढ़ सकें संक्षेप में आत्मा अग्नियों का देवता है और वसु माने अग्नि तो हम आत्मा को ही वसुदेव कहते हैं कृष्ण का रूप का पहले परिचय दे देते देवकी कहते हैं ब्रह्मज्वालाओं को यज्ञ की अग्नियों को नव दुर्गा कृष्ण वसुदेव और देवकी के लाल हैं और वो कंस की झेल में वसुदेव और देवकी कैद हैं कथा का विस्तार करेंगे तो फिर लेकिन एक परिचय आज आपको दे रहे हैं वसुदेव अग्नियों का देवता अर्थात आत्मा देवकी अर्थात ब्रह्म और मिथ्याभिमानी मोहान मन हमारा जब बन जाए कंस दसों इंद्रियां बाहर हैं और यह मन बाहर भाग रहा और शरीर सिर्फ जेल भर बन के रह गया आत्मा और देवकी के लिए अपने को देखो अपनी कहानी पढ़ो और तब इस कंस की जेल में वसुदेव और देवकी का पुत्र होता है श्री कृष्ण ये आठवां बेटा है आठवीं अग्नि है आठवीं अग्नि आत्मा को ही कहा गया है यही वैश्वानर है और इसी को हमने आत्मज्वाला कहा ब्रह्म कहा स्व ये सारे नाम उन्हीं के हैं जो ब्रह्म सूत्र में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कथाओं से तत्व लें क्योंकि सनातन धर्म तत्व प्रधान धर्म है कथाओं के द्वारा रोचक कथाओं के द्वारा हम आपके मन में उन तत्वों को बीजते हैं खाद कितनी भी डाल दूं अन्न नहीं होगी कथाएं खाद की भांति हैं और तत्व बीज की भांति हैं तो जैसे बीज वैसी फसल इसे समझें और इसे समझने का प्रयास करें और अपने लिए तो कम से कम थोड़े गंभीर हो जाएं। तो जब कृष्ण प्रगट कहां हुए कंस की झेल में माता हैं, देवकी पिता हैं वसुदेव और जब वो जन्म गए तो उनके पालक माता पिता का नाम आप बता सकती हैं क्या है नंद और यशोदा इन्होंने उत्पन्न नहीं किया है ये केवल क्या करते पालते है? हैं तो आज भी जो बालक उत्पन्न होता है कहीं पर किसी जीवधारी के किसी भी घर में किसी भी योनी में उसे उत्पन्न कौन करते हैं आत्मा वसुदेव और ब्रह्मज्वाला देव आप सब में आप में है कोई जो उंगली बनाना जानता हो अंगूठा बना लिया हो उसके बाप ने ना तुम मैं कोई नहीं बना सकता ना कभी बना पाएगा तुम्हारे घर में भी जो शिशु आएगा उसे वसुदेव और देवकी ही उत्पन्न करेंगे और वो शरीर रूपी जेल में होगा जहां मन कंस का राज है। और जब वो बालक उत्पन्न हो जाएगा तुम सब नंद और यशोदावन के पालोगे बनाया तुमने नहीं क्या ये तत्व समझ में आया और जब हम महाभारत महाकाव्य में इन सारी कथाओं में चलेंगे तो आप पाएंगे कि हम आपसे आप ही की चर्चा कर रहे हैं हर कहानी के संपूर्ण पात्र आप ही हैं आत्मा श्री कृष्ण है दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये मन अर्जुन है ये शरीर रथ है यह यज्ञोपवीत गांधीव है और मायाओं का महासमर महाभारत है मेरी लोभ मोह आशक्तियां विकृतियां अंधे होकर के जीने की मेरी आदत यह धृतराष्ट्र और कौरव है पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडू है और इस प्रकार पूरे महाकाव्य में महाभारत में हम इतिहास को मात्र उदाहरणार्थ लेंगे और जब हम वेद के साथ उनकी कथाओं को करेंगे तो कहानियां फिर आप ही की होंगी सबकी होंगी कोई उस कथा से बाहर नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि सनातन धर्म तत्व प्रधान धर्म है यहां बैठने से कोई सत्संग नहीं होता है एक एक शब्द को पीना और जीना होता है भजन भी गाए नहीं जिये जाते गाएंगे और गाने के बाद जिएंगे भी यदि खाली गा करके चले गए और हम जिए नहीं तो हमने कोई भजन नहीं गाए भजन रस के लिए नहीं गाए जाते प्रभु को पाने के लिए मन को अपनी ही आत्मा में ललचाने के लिए गाए जाते हैं कि मन दाएं बाएं भटके नहीं और आत्मा में ही समाधिस्थ हो जाए तो इस प्रकार हर बालक जो जहां भी उत्पन्न हुआ वो कृष्ण सा ही हुआ है तुम्हारे घर में सभी के घर में और प्रकृति और पुरुष जात न जाने पात न जाने संप्रदाय नहीं जानते यदि कुदरत की किताब में सांप्रदायिकता का कहीं नोट लगा होता तो हम आपसे कहते कि ये सच है एक ही प्रकार के अन्न से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद कुत्ता बिल्ली सभी उत्पन्न होते हैं वहां कोई क्लासिफिकेशन नहीं है और सनातन धर्म कुदरत को किताब मानता है चारों वेद प्रकृति को ही मूल धर्म ग्रंथ जानते हैं इसलिए अगले रविवार से जब हम श्री कृष्ण की कथाओं में आए तो प्लीज आप ये मत कीजिएगा कि वो आपसे अलग है और आप हां आपने उसे अछूत बना दिया है अथवा स्वयं अछूत बन गए हैं वे घटघट वासी हैं वे आप सब में है वो आप में घुल मिल के जी रहे हैं वो रोम रोम जी रहे हैं आप में वो आपकी जूठन को रक्त में बदलते हैं वो शबरी के राम हैं वे आपके तन का मेहनत होते हैं आपके शरीर के एक एक कोष का निर्माण करते हैं रोम रोम वो आपको प्यार देते हैं और आप कोरे भजन गाते हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं जो आप में घुला मिला है जो, जो रोम रोम आपको सजा रहा है जो बारंबार आपकी मृत्यु को नकार कर आपको जीने का अगला दिन और क्षण दे रहा है मैंने उसी को राम उसी को कृष्ण उसी को ब्रह्मा विष्णु और महेश कहा है वो जो आप सब में बैठा है इसलिए सनातन धर्म की कथाओं में संप्रदायों की बात नहीं करते हैं, लेकिन मूल धर्म की कथाओं में कभी अपने को कथा से अलग नहीं करना नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो कथा आप ही की है परमेश्वर ने भी स्वयं परम पिता ने भी लीला अवतार धारण किया है तो क्यों बच्चों को जैसे अक्षर ज्ञान कराने के लिए अध्यापक बोलता है उसी प्रकार परमेश्वर भी यहां लीला अवतार लेते हैं और स्वयं जगत माता प्रकट होती हैं आपको आपकी मर्यादा पढ़ाने के लिए स्वयं परमेश्वर पीड़ाएं लेते हैं आप में से बहुत से भूले लोगों ने यह भी कहा कि फिर राम जानकी मिल क्यों नहीं गए हाँ अच्छा लगा सुन के तड़प तो है लेकिन बोला ज्ञान भी अगर जीवन का वो कहीं ठहराव मिल गया होता तो राम वो जानकी भी मिल गए होते जीवन को कहीं ठहराव मिल गया होता तो आपके पुरखे भी न गए होते अभी आप ही की बगल में बैठे होते नहीं ये यात्रा है हम सब मुसाफिर हैं हमें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा है तो बच्चा ही बना रहे वक्त उसे बड़ा करता है उसे होना पड़ता है और वक्त के साथ वो झुकता है फिर टूटता है और फिर सो जाता है और उसे हम कंधे पर लाद के ले चलते हैं राम नाम सत्य है तो ये यात्रा है ऐसा नहीं कि इस जन्म से पहले तुम नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि इस जन्म के बाद तुम नहीं हो ये तो यात्रा है जब हर रात एक नई प्रभात को खोजती है जैसा कि अभी हमने वेद की रिचा में पढ़ा जनियन ध्यान उषास आज ही ऋचा में कि नित्य नहीं भोर के समान जब जीवन यूं फिर फिर प्रकट होता है उत्पन्न होता है लौट आता है त्वरे यात्री तू ठहराव को ही जीवन क्यों पकड़ पाता है एक योनि तो क्षणिक ठहराव है हम तो निरंतर चलते रहते हैं इस जन्म से पहले भी थे इस जन्म के बाद भी होंगे ये बात दूसरी है कि ये धरती होगी या कोई और ग्रह होगा गगन में कहा होंगे लेकिन यात्री हैं चलते तो रहेंगे और इन्हीं ऋचाओं में हमें एक बात और बहुत अच्छे से याद रखनी है जो अब तक हम पढ़ाए हैं जिससे कि अब हम दूसरे काव्य के साथ चलेंगे वेद में तो इसे अच्छे से याद रखना है कि मैं क्या हूं शरीर हूं नहीं जीवात्मा मेरा जनक मेरा आत्मा है भूमा सम उपदेशात यह आज का ब्रह्मसूत्र है हम सब जीवात्मा है अन्न से जल से वायु से शरीर उत्पन्न होते हैं बनते हैं बढ़ते हैं जीवात्मा पैदा नहीं होता तो फिर मैं कहां जन्मा हूं मैं कौन इसे भी हम अच्छे से स्पष्ट कर लें, तो हमने इससे पहले मां विष्णु की कथा में भी सब में पूर्व की कथाओं में पढ़ा कि क्षीर सागर के में शेष पर शयन करते हैं महाविष्णु लक्ष्मी जी के साथ और गंगा जी भी वहीं विराजती हैं आकाश का जल जो जल का जो स्रोत है वो भी क्षीर सागर में है विष्णु जी के नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उस कमल पर वास करते हैं कौन ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की मानसी उत्पत्ति है हम सब जीवधारी क्योंकि क्षीर सागर में मैथुनी सृष्टि का कोई काम नहीं है वहां सृष्टि मनसा है और जीव की उत्पत्ति भी मानसी है फिर जब इस जीव को यात्रा के दौरान जिस जिस ग्रह पर आता है उस ग्रह की मायाओं में अपने आप को क्षीर सागर बनाकर के स्थायित्व देने के लिए उसे एक शरीर की जरूरत होती है ध्यान से सुनो इस बात को कि शरीर की इंपॉर्टेंस केवल धरती तक होती है जिस ग्रह पर है जिस माया के प्रभाव क्योंकि माया महाभारत का युद्ध आरंभ करती है शरीर को नष्ट करने के लिए और ये यज्ञ नए कोषों को बनाकर टूटे कोशों को फिर लगाता है उसी के लिए उसे भोजन की जरूरत होती है भोजन से शरीर के कोष बनते हैं तुम नहीं बनते हो जीव आत्मा जब ये शरीर खंडित हो जाता है तो पित्र यान से जाएगा तो कपाल क्रिया द्वारा देवयान से जाएगा तो सीधा ज्योतियों के द्वारा ब्रह्मांड से ज्योति वन प्रकट होता हुआ निकल जाएगा क्योंकि शरीर तो ऐसे है कि जैसे तुमने एक गाड़ी ली है यहां से वहां तक जाने के लिए कार है तो कार तुम नहीं हो कार तुम्हारा वाहन है तो यहां शरीर एक वाहन है जो जीव को सुरक्षित लेकर के आयु के इन पड़ावों से गुजारता है माया हर पड़ाव पर इसे तोड़ना चाहती है यज्ञ कोशों का निर्माण करता हुआ इस शरीर को पुनर्मजबूत करता है आत्मा ही कृष्ण है और वही सांसों धड़कनों से इस शरीर रूपी रथ को चलाता है जहां बुद्धि अर्जुन है दस इंद्रियों के ज्ञान के अर्जन से अर्जित है इसलिए अर्जुन है तो आप सब जीव हैं पहले अपने को भी थोड़ा कायदे से पहचानना सीखो बॉडी हमारा कैरियर है इसके बिना हम नहीं रह सकते जैसे पंडुब्बी में गया हुआ हाँ लोग जो पंडुब्बी में बैठे हैं तो अब पंडुब्बी तो उनका शरीर नहीं है लेकिन अगर पंडुब्बी सागर की तलहटी में फूट गई तो सब मर जाएंगे ना तो उसी प्रकार ये शरीर उस पंडुब्बी की तरह है जो माया के इस सागर में हमारी रक्षा करता है यह बहुत जरूरी है जब तक हम धरती पर हैं और यह नहीं जरूरी है जब हम धरती से बाहर हैं लेकिन यह कहना कि शरीर के न रहने पर जीवात्मा भी मर गया ऐसा नहीं होता है उसे फिर अगले जन्म में जाना पड़ता है उसी की चौरासी लाख योनियां हैं और जब कोई योनि भी उसको पकड़ में नहीं आती है तो वो प्रेतावस्थाओं में तड़पता है माया में बिना शरीर के इसको हमने प्रेतावस्था कहा है ना हाँ। जहां उसे भयंकर घुटन होती है तो अपने को अच्छी तरह से जानने के बाद हम अगली कथा में प्रवेश करेंगे जो महाविष्णु का हम अगला अवतार अर्थात ये आत्मा के ही नए नए संस्करण के रूप में हम इन अवतारों को प्रस्तुत करते हैं अन्यडिशंस तो जैसे भगवान का लीला अवतार त्रीता युग में है उसी प्रकार कृष्ण का अवतार है द्वापर युग में और वर्तमान समय जो है ये कली युग है आप कलयुग के पांच हजार कुछ सौ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं ये चार लाख बत्तीस हजार वर्ष का है कलयुग पर्यंत ये दिस इज द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्बिट जिसमें पृथ्वी जा रही है सूर्य लोक परिवार के साथ तो इस वक्त हम आकाश गंगाओं के धुर विपरीत जिसको कहना चाहिए कि हमसे ग्रह नक्षत्र सितारे इतने दूर हैं कि हम लगभग अंधा आकाश में हैं इसी को हमने कलयुग कहा है जब सूर्य देव की परिक्रमा हम करते हैं ऑर्बिट ईयर और उसी प्रकार सूर्य परिवार के साथ जब परिक्रमा करता कलयुग से उपरांत होगा तो हम एक बहुत ही प्रकाशित आकाश में से गुजर रहे होंगे उसको हम कहेंगे सतयुग और फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो हम त्रिता में आएंगे द्वापर में आएंगे और फिर ये एग लाइक -like ऑर्बिट है जैसा अंडा नहीं होता एक तक थोड़ा ज्यादा मोटा होता है एक तक थोड़ा पतला रहता है तो ये, ये इस प्रकार का ये परिक्रमा का तर, का ये स्वरूप है अब सौभाग्य से पहले तो पाश्चात्य मानते थे, थे सूर्य चलता ही नहीं अब मानते हैं चलता पहले मानते थे पृथ्वी की सूरज परिक्रमा करता है आ, और जिन्होंने इसके खिलाफ कहा उनको फांसी भी दे डाली वैज्ञानिकों को भी मार डाला गया था मिडिल ईस्ट में वेस्ट में और मिडिल ईस्ट में भी लेकिन अब सब लौट कर वेद पर आ गए हैं वेद को ही वो भी मानते हैं और अब तो सच पूछिए तो हर अगला कदम जब उनका खुलता है तो वो वेद को वहीं खड़ा देखते हैं